हम, हम खेतों में धान रोप कर गायेंगे आएंगे फिर अच्छे मौसम आएंगे कुछ दिन और प्रतीक्षा करना फिर मौसम बाहों में भरना सुख के दिन राहों में फूल सजाएंगे, आएंगे फिर अच्छे मौसम आएंगे प्रकृति होठ पर दही लगा आचमन करेगी कहीं अजंता कहीं एलोरा मांग भरेगी पीले बासों में करी अंखों आएंगे।, आएंगे आएंगे फिर अच्छे मौसम आएंगे हारिल तोते टहनी टहनी डोलेंगे हम भी उनकी ही भाषा में बोलेंगे पपी है पंचम, पंचम दा के सुर में गाएंगे आएंगे फिर अच्छे, अच्छे मौसम आएंगे आसमान के बादल, बादल होंगे झीलों में स्वप्न, स्वप्न हमारे होंगे कोसों कोसो मीलों में हम हाथों में कोई हाथ दबाएंगे आएंगे फिर अच्छे मौसम आएंगे हम खेतों में धान रोप कर, कर गायेंगे फिर अच्छे, अच्छे मौसम आएंगे फिर अच्छे, अच्छे, अच्छे मौसम आएंगे दूसरी कविता पहले जैसी नहीं गांव की राम कहानी है पहले जैसी नहीं गांव की राम कहानी है जिसका है सरपंच उसी का दाना पानी है परती खेत कहाँ हंसते अब पौधे धानों के झील ताल आल, सब, सब बटे, बटे हाथ, हाथ मुखिया पर धानों के, पर के, के चिरे चुनमुन नहीं, नहीं मुंडेरों पर, पर हैरानी है, है पहले, पहले जैसी नहीं गांव की राम कहानी है आसमान से झुंड गुम हुए उड़ती चीलों के उत्सव जीवी रंग नहीं अब रहे कबीलों के मुरझाए फूलों पर बैठी तितली रानी है पहले जैसी नहीं गांव की राम कहानी है मंदिर में पूजा होती अब फिल्मी गानों से राज पुरोहित से टूटे रिश्ते यजमानों के शहरों जैसे रंग ढंग अब बोली बानी है पहले जैसी नहीं गांव की राम कहानी है रोजगार गारंटी की यह बातें करता है पीढ़ी दर पीढ़ी किसान बस कर्जा भरता है कागज पर सद्भाव धरातल पर शैतानी है पहले जैसी नहीं गांव की राम कहानी है पहले जैसी नहीं गांव की राम कहानी है तीसरी कविता चलो फिर चलो फिर गुल मोहरों के होठ पर ये दिन सजाएं आधुनिक संदर्भ वाले कुछ पुराने गीत गाएं सांझ सुबहों के गए माने दिन ढले दफ्तर थकानों में चह चाहते अब नहीं पंछी धुआं होते आसमानों में हम उदासी बैठे चलो मिलजुल कर टिफिन खाएं चलो फिर गुल मोहरों के होठ पर ये दिन सजाएं हम कहा अब धूल पोछे आइनों सा दिख रहे हैं आवरण आमुख किताबों में कहा सच लिख रहे हैं चलो घर में कैद होकर पढ़ें मंटू की कथाएं चलो फिर गुल मोहरों के होठ पर ये दिन सजाएं। घर गृहस्थी में हुई धूमिल मौसमों के रंग वाली भाभी जब कभी हम बंद तालों से हुए यही होती थी, थी हमारी, हमारी चाभिया चलो फिर रूठी हुई इन भाभियों भाभियों को हम मनाएं चलो फिर गुल मोहरों के, के होठ पर, पर ये दिन, दिन सजाएं आधुनिक संदर्भ वाले, वाले कुछ, कुछ पुराने गीत गाएं चौथी और अंतिम कविता संध्याओ के हाथ जलते हैं पंछी पेड़ों से दहशत में उड़े मचाते शोर जंगल के सीने पर चढ़कर बैठा आदम संध्याओ के हाथ जले हैं पंख तितलियों के कितनी तेज धार वाले नाखून उंगलियों के फंदा डाल गले में लटकी हुई सुनहरी भोर इतना सब कुछ हुआ मगर, मगर ये दिन भी कहाँ अछूता फर्जी हर मुठभेड़ कहाँ तक लिखता इब्न बतूता फिर बहली खींच रहे हैं, हैं नए, नए जाल, जाल की डोर सपनी ली आँखों में भी हैं, सपने डरे हुए तपती हुई रेत में सौ सौ चीतल मरे हुए जल विहीन मेघों के सम्मुख कत्थक, कत्थक करते, करते मोर पंची पेड़ों से दहशत में उड़े मचाते शोर जंगल के सीने पर, पर चढ़कर बैठा आदम थोर पंछी पेड़ों से दहशत में उड़े मचाते शोर पंची पेड़ों से दहशत में उड़े मचाते शोर मचाते शोर अभी, आप, अभी सुन आप सुन रहे थे, थे। जय कृष्ण राय, राय तुषार की कुछ, कुछ कविताएं। वाचक स्वर भारती परिमल